विश्वामित्र के पास वशिष्ठ जी गए तो वशिष्ठ जी पहले के जमाने में कोई विदाई देते न रुपया पैसा चीज वस्तु देते पहले तपस्या देते कि मैं दो वर्ष की तपस्या आपको विदाई में स्वागत में देता हूं मेरे चार वर्ष का पुण्य फल आपको भेंट देता हूं स्वीकार कर तो विश्वामित्र ने साठ हजार वर्ष तपस्या वशिष्ठ जी को विदाई में मेहमान को विदाई देते न भेंट दिया जब वशिष्ठ जी महाराज के पास विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी की आगता स्वागत के बाद विदाई हुई तो वशिष्ठ जी ने कहा मुनीश्वर आप आए हैं तो विदाई की वेला पर मैं दो क्षण मेरे सत्संग के आपको भेंट देता हूं हमने साठ वर्ष तपस्या दी और तुम दो क्षण सत्संग दे रहे बोली मुनीश्वर साठ वर्ष तपस्या से भी सत्य स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान ऊंचाए कैसे ऊंचाए हम नहीं मानते चलो निर्णायक ब्रह्मा जी से निर्णायक दोनों के पास शक्तियां सिद्धियां थी ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी ने देखा अगर मैं वशिष्ठ की बात सच्ची कहता हूं तो विश्वामित्र जरा तेज मिजाज के गुस्से में आ जाएंगे नाराज हो जाएंगे बोलेंगे पक्ष करते हो निर्णय तब देना चाहिए जब दोनों पक्ष हमारी बात स्वीकार कर रहे ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तो व्यस्त हूं भगवान नारायण के पास से तुम्हारी गुत्थी सुलझेगी भगवान नारायण ने कहा भाई मैं तो देखो देवताओं का पक्ष लेता हूँ दैत्यों को फिर चक्कर में डाल देता हूं सृष्टि के नियमन में मुझे सात्विक भक्तों की प्रार्थना और श्रद्धा प्रीति के तरफ मेरा झुकाव है तुम्हारे जैसे ऋषियों का तो पक्षपात रहित निर्णय तो कोई तटस्थ व्यक्ति कर सकता नारायण ने सोचा मैं का एक विरोध मोल लू शिव जी के पास भेज दिया शिवजी ने कहा भाई हम तो देखो अवगढ़ रानिए भोलेनाथ तुम ऐसा करो शेष के पास चले जाओ वो तो सारी पृथ्वी को धारण करे हुए शेष माना ये नहीं, ये नहीं ये नहीं सब नहीं होते हुए भी जो है शेष बच गए जागृत जागृत की वस्तु नहीं है स्वपना सपने की वस्तु नहीं है गहरी नींदर गहरी नींद की अवस्था नहीं है फिर भी जो शेष रहता है वो पर परमात्मा चैतन्य और वो शेष सत्ता पृथ्वी को गुरुत्व आकर्षण नियम जो भी नियम हो शेष सत्ता के उदाहरण कर शेष जी के पास गए कहानी है तो आम आदमी शेष सत्ता नहीं समझेंगे तो शेष नाग समझा दिया शेष देवता ने कहा भाई मैं तो पृथ्वी को थामे थामे वर्षो से अब तुम्हारे जैसे बड़े ऋषियों का निर्णायक बनना हो तो थोड़ा ये पृथ्वी का भार आप लोग कोई संभाल लो तो मैं फिर जरा शांत दिमाग से आपका निर्णय करू विश्वामित्र ने कहा हे hey, पृथ्वी देवी साठ हजार वर्ष तपस्या के बल से स्थिर हो जाओ शेष जी को कहा आप हटाओ आप न हो जी हटे तो बोले महाराज गई गई गई गई वह जी महाराज आप ही करो हे वसुंधरे दोषण सत्संग के पुण्य प्रताप से तुम शेष सत्ता जो कि स्थित रहो देवी पृथ्वी जी कि विश्वामित्र बोलते अब निर्णय करो बोले अब मैं निर्णय क्या करू सामने है 8000 वर्ष करने वाला तपस्या करने वाला जीव रहा तो जब तक जीव है तब तक जोखम है ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं को रात को गहरी नींद में कुछ भी नहीं रहता फिर भी सुबह सब कुछ करने की योग्यता आती है वही तो शेष है हर वही शेष कुंडल कुंडलाकार वो सत्ता है इसलिए उसको सांप का महिमा लिया कुंडलिय चित्ती शक्ति जब दीक्षा देते हैं तो कभी कभी कमर पीछे रीढ़ की हड्डी से कमर से ऐसा कुछ ऊपर चढ़ता हो सर ऐसा लगता है लेकिन सरपीणी नहीं होती तो वो शेष सत्ता चेतना नाड़ियों में ऊपर को उठती है मूलाधार केंद्र है फिर स्वाधिष्ठान तो कई लोग ध्यान करते करते ऐसा होता है क्यों यूं होता है तो वही शेष सत्ता नारी शोधन करके शहस्त्र सार में जाना चाहती है तो सब मैंने किया हुआ है पापड़ वेले हुए कुंडली योगी वो किया है तभी हमारे साधकों को जो भी आता है फायदा मिल जाता है कमाता तो बाप है लेकिन पूरा फायदा पूरे परिवार को मिलता है ऐसे कमाई तो गुरु करता है लेकिन साधक परिवार को माल मुफ्त में मिलता रहता है पलक में ही मिल जाता है एक पलक में ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त हो जाए इससे सत्ता में टिक गए एक पलक डाल दी जितने भी हो कल हरिद्वार में कितने सारे परसों तरसों कितने सारे लोग बस मंच पे चौथते एक पलक मार दी बस सब जोगी रे हम तो क्या जादू है तेरे प्यार में शेष सत्ता एक पलक झलक पलक ऐसी सब में है वो सत्ता शक्ति लेकिन जागृत हो जाए उसकी बलिहारी तो ये सत्संग से सुगमता हासिल होती है कि दुख आए तो ये मैं नहीं हूं दुख आप नहीं है दुखाकार वृत्ति हुई सुख तो आए, आए तो सुख आपने सुखाकार वृत्ति हुई चिंता आई भय आई तो ये सब नई नई नई नई फिर शेष में टिकने की तरकीब मिल जाती तो आसान हो जाता है नहीं तो मुझे ऐसा बनना है ऐसा बनना है तो बन बन के कितने भी बनो लेकिन बने हैं ना तो जो बना है वो बिगड़ेगा और जो शेष है उसको मैं रूप में जान लो तो निहाल आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य नान कहो से भी सत्य।, तो जो सत्य, जो सत्य जो सत्य है जो शेष है वही सत्य है जो सत्य वही चित्त है तो सत्य की चार अवस्थाएं होती गति तो चलना दूसरा बोलना तीसरा बैठना और चौथा चित्त में बुद्धि बुद्धि में चेतनता का निर्णय का सत्ता और आनंद ये शेष का तीन गुण सत्य चित आनंद बोले में मर गया नष्ट हो गया नहीं शरीर नष्ट हुआ आप रहे शेष रह गए दुखाया में मर गया नहीं आप शेष रहे सुखाया में निहाल हो गया आप शेष रहे वही शेष नाग खाली धरती को उठाता नहीं सबको वही उठा ले सारा संतुलन बनाए रखा तो ये अकेले में बैठ के कितना भी आंखें मूंदो कितना भी जप करो तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा सत्संग में मिला है अकेले बैठ के साधना करे या विचार करे तो उतना नहीं होता सत्संग में शास्त्र और परस्पर विचार में बड़े बड़े रहस्य खुलते सत्संग से आदमी की ऊंची सूझ पैदा हो जाती ध्यान की आजकल बहुत महिमा है और हम भी ध्यान की महिमा तो स्वीकार करते बोलते लेकिन ध्यान आप जो सुनने हैं समझे हैं सोचे हैं ध्यान में वही पका होगा सत्संग से आपकी जो व्यक्तिगत सूझबूझ है जगत के बारे में सूझबूझ है या सुख के बारे में सूझबूझ है उसका शुद्धिकरण शोधनीकरण शुद्ध, करते करते आपको एक ऐसी ऊंची चीज बता देता है सत्संग कि बहुत जन्मों की मेहनत बहुत जन्मों की संटपट पूरी हो जाती इसलिए बोलते घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध करोड़ों अपराध हर जाते हल्के चार हल्के कर्म करने की वासना मान्यता सब कट जाती है।